महाभारत शांति पर्व त्रिपंचाशद्याय मृतक की पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने की कथा उसमें गिर्ध और शियार की बुद्धिमत्ता युधिष्ठिर्वाच कथतम वाद कस्लो मृतो राज क्या आपने कभी यह भी देखा या सुना है कि कोई मनुष्य मरकर फिर जी उठता हो विषम इतिहासों नीस्म जी ने कहा कुंती नंदन प्राचीन काल में नैमिशारण्य क्षेत्र में गिद और गिदड़ का जो संवाद हुआ था उसे सुनो वह पुरघटित यथार्थ इतिहास है कच्चिद ब्राह्मण दुख लब सुमृत बाल एव विशालक्ष ग्रहण पीड़ित किसी ब्राह्मण को बड़े कष्ट से एक पुत्र प्राप्त हुआ था वह बड़े बड़े नेत्रों वाला सुंदर बालक बाल ग्रह से पीड़ित हो बाल्यावस्था में ही चल बसा दुख था के बाल अप्राप्त यौवनम भला। जितने में अभी प्रवेश ही नहीं किया था तो था तथा जो अपने कुल का सर्वस्व उस मरे हुए बालक को लेकर उसके कुछ दुखी शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगे बालमृत गृह शमशाना मुखाशिता अंकिन क्रम्यु रुद दुखिता उस भूतले छिप्य प्रतिगन्तुम न शक् वे की ओर चले, वहां खड़े हो गए और अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। पुनः वे उसकी पहले की बातों को बारंबार याद करके शोक मग्न हो जाते थे इसलिए उसे स्मशान भूमि में डालकर लौट जाने में असमर्थ हो रहे थे लोक त्यक् गांचिरं यी स्त्री सहसा चमानीता काल्वा बहीयाधवा उनके रोने के शब्द से आकृष्ट होकर एक गिद्ध वहां आया और इस प्रकार कहने लगा मनुष्यों इस जगत में अपने इस इकलौते पुत्र को यहां छोड़कर लौट जाओ देर मत करो यहां हजारों स्त्री पुरुष काल के द्वारा लाए जा चुके हैं और उन सब को उनके भाई बंधु छोड़कर चले जाते हैं संपश्यजगर्व सुख दुखर संयोग प्रयोगच्च पर देखो यह संपूर्ण जगत ही सुख और दुख से व्याप्त है यहाँ सबको बारी बारी से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं गृहत्वा ये चाहते ये च नया चाहतायुष प्रमाणेन स्वेन गच्छते जंत जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर मसान में जाते हैं और जो नहीं जाते वे सभी जीव जंतु अपनी आयु पूरी होने पर इस संसार से चल बसते हैं मसाने इस बिन कंकाल बहुले रोते सर्व प्राणी भयंकर गिधों और गिधड़ो से भरे हुए इस भयंकर मसान में सब और असंख्य नर कंकाल पड़े हैं यह स्थान सभी प्राणियों के लिए भयदायक है यहाँ तुम्हें नहीं ठहरना चाहिए ठहरने से कोई लाभ भी नहीं है न पुनर्जीवित प्राणीना गतिरिधि अपना प्रिय हो या देश पात्र कोई भी काल धर्म में मृत्यु को पाकर कभी पुनः जीवित नहीं हुआ है समस्त प्राणियों की ऐसी ही गति है विहिते मार्गे खु मर्तव्यम मृत्यलो मृतलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना होगा काल द्वारा निर्मित पथ पर मर कर गए हुए प्राणी को कौन जीवित कर सकेगा कर्मांत लोके अस्त गतिभा करे गम्यता स्व अधिष्ठान्य सूर्यअस्ताचल को जा रहे हैं जगत के सब लोग दैनिक कार्य समाप्त करके अब उससे विरत हो रहे हैं तुम लोग भी अब अपने पुत्र का स्नेह छोड़कर घर लौट जाओ तथो गृद श्रुआ प्रकाशोत बांधवासभ्य गत पुत्र मुसृज्य भूतले नरेश्वर तब बात सुनकर वे बंधु बांधव जोर जोर से रोते हुए अपने पुत्र को भूतल पर छोड़कर घर की ओर लौटने लगे तदात मृत मृत्येव गो निराशा सत्य वे उधर उधर रोग आकर इसी निश्चय पर पहुंचे कि अब तो यह बालक मर ही गया अतः उसके दर्शन से निराश हो वहां से जाने के लिए तैयार हो गए तस्य जब उन्हें यह निश्चित हो गया कि अब यह नहीं जी सकेगा तो उसके जीवन से निराश हो वे सब लोग अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए रास्ते पर आकर खड़े हुए भांग छ पक्ष बिलान बिलान हा। हा इतने में ही कौे की पांख के समान काले रंग का एक गीदड़ अपनी माद अर्थात घूरी से निकलकर उन लौटते हुए बांधों से कहा मनुष्यों तुम बड़े निर्दय हो आदित्यो मुहूर्त अरे मूर्खों अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है अतः डरो मत बच्चे को लाड़ प्यार कर लो अनेक प्रकार का मुहूर्त आता रहता है संभव है कि किसी शुभ घड़ी में यह बालक जी उठे यो यम भूम विषिप्य पुत्र स्नेहता सा सुतम सृज्य कसम चित्र तुम लोग कैसे निर्दय हो पुत्र स्नेह का त्याग करके इस नन्हे से बालक को स्मशान भूमि में लाकर डाल दिया अरे अपने बेटे को इस मरघट में छोड़कर क्यों जा रहे हो ना वो नो स्त सुत स्ने मधुरभाषे भाषित मात्रा प्रसाद अधिगत जान पड़ता है इस मधुरभाषी छोटे से बालक पर तुम्हारा तनिक भी स्नेह नहीं है या वही बालक है जिसकी मीठी मीठी बातें सुनते ही तुम्हारा हृदय हर्ष से खिलुटता था कच्चिदस्ती फलागम चतुष्पा पक्ष कीटाण प्राणीना स्नेह संगीणा परलोक गति स्थान मुनि यज्ञ किया पशु और पक्षियों का भी अपने बच्चे पर जैसा स्तेंह होता है उसे तुम देखो यद्यपि स्तें में आसक्त उन पशु पक्षी कीट आदि प्राणियों को अपने बच्चों के पालन पोषण करने पर भी परलोक में उनसे इस प्रकार कोई फल नहीं मिलता जैसे कि परलोक की गति में स्थित हुए मुनियों को यज्ञादि क्रिया से मिलता है तेम पुत्राभिरा इहलोके पर न गुणो दृश्यते कशि प्रजा संधार्यं क्योंकि इनके पुत्रों में स्नेह रखने वाले पशु आदि के लिए इलोक और परलोक में संतानों के लालन पालन से कोई लाभ नहीं दिखाई देता तो भी वे अपने अपने बच्चों की रक्षा करते रहते हैं अपश्यता प्रियान् पुत्रा तेजा शोको न तेषते ते, न न च पुष्णंते समृद्धा ते माता पितरो क्वेन यद्यपि उनके बच्चे बड़े हो जाने पर अपने माँ का पालन पोषण नहीं करते हैं तो भी अपने प्यारे बच्चों को न देखने पर उनका शोक काबू में नहीं रहता मानुषाणाम कुत स्नेहो येषा शोको भविष्य इमं कुलकर पुत्रम त्यक्वा क्वनुगमेश परंतु मनुष्यों में इतना स्नेही कहाँ है जो उन्हें अपने बच्चों के लिए शोक होगा अरे यह तुम्हारा वंशधर बालक है इसे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे चिरमचत बाषप चिरम स्नेहे न पश्यत एवं विधान सृष्टानी विशेषतः इस अपने लाड़े के लिए देर तक आंसू बहाओ और दीर्घ काल तक स्नेह भरी दृष्टि से इसकी ओर देखो क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी संतानों को छोड़कर जाना अत्यंत कठिन है था भी भी नादिते जो शरीर से हुआ हो जिस पर कोई आर्थिक अभियोग लगाया गया हो तथा जो स्मशान की ओर जा रहा हो ऐसे अवसरों पर उसके भाई बंधु ही उसके साथ खड़े होते हैं दूसरा कोई वह साथ नहीं देता सर्वस्य दयिता प्राणा सर्वस्नेह चिंदते निर्यज्ञों ने स्वपे सताम सेहम पश्यधीशम सबको अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं और सभी दूसरों से स्नेह पाते हैं पशु पक्षी के योनि में भी जो प्राणी रहते हैं उनका अपनी संतानों पर कैसा प्रेम है इसे देखो त्यों कथम गछथे मम पद्मयताक्षिकम यथानवोद्वाह कृतम स्नानल्य विभूषित इस बालक की कमल जैसी चंचल एवं विशाल आँखें कितनी सुंदर है इसका शरीर स्नान एवं पुष्पमाला आदि से विभूषित नया नया विवाह करके आए दूल्हे जैसा है ऐसे मनोहर बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठ रहे हैं जम्बुक अवच्छ कृपणम परिदेवत निवर्तन तथा सर्वे सवार स्व करुणाजनक विलाप करते हुए उस उस की की सुनकर वे सभी मनुष्य मृत बालक के शरीर की के शरीर देखरेख लिए लौट आए। सत्वा मानुसा किं तब गिद्ध ने कहा अहो उस मंदबुद्धि एवं क्रूर स्वभाव वाले छुद्र गीदड़ की बातों में आकर तुम लौटे कैसे आते हो मनुष्यों तुम बड़े हो। किम् थं उस बच्चे का शरीर पांचों इंद्रियों से परित्यक्त होकर सूखे काठ के समान तुम्हारे सामने पड़ा है तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी फिर अपने लिए क्यों नहीं शोक करते तप कुरुत बही तीब्रम किल विषा तपसा लर्व विलाप किम कि अब तुम लोग तीव्र तपस्या करो जिससे समस्त पापों से छुटकारा पा जाओगे तपस्या से सब कुछ मिल सकता है तुम्हारा यह विलाप क्या करेगा अनिष्टा चाग्याना ये न गति बालों दत्वा शोकमत भाग्य शरीर के साथ ही प्रकट होता है और उसका अनिष्ट फल भी सामने आता ही है जैसे यह बालक तुम्हें अनंत देकर छुप मणिरत्न अथा चम अप्यम च तपोहूलम तपोह योगा च लभ्यते धन गाय सोना मणि रत्न और पुत्र इन सब का मूल कारण तप ही है तपस्या के योग से ही इनकी उपलब्धि होती है यथा कृता चूते अपने पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार दुख सुख को लेकर ही जन्म ग्रहण करता है सभी प्राणियों में सुख और दुख का भोग कर्म अनुसार ही प्राप्त होता है न कर्मणा पिता पुत्र पिता व पुत्र कर्मणाम मार्ग इना गथ्यंत बद्धा सुखित पिता के कर्म से पुत्र का और पुत्र के कर्म से पिता का कोई संबंध नहीं है अपने अपने पाप पुण्य के बंधन में बंधे हुए जीव कर्मासार विभिन्न मार्ग से जाते हैं धर्म चरती यत् न न था काल दया तुम लोग यत्न पूर्वक धर्म का आचरण करो और अधर्म में कभी मन न लगाओ देवताओं तथा ब्राह्मणों की सेवा में यथा समय तत्पर रहो शोकम त्यज दैन्यम चुत स्नेहा निवर्त त्यजताशे तत शीघ्रत शोक और धीनता को छोड़ो तथा पुत्र स्नेह से मन को हटा लो इस बालक को इसी सुने स्थान में छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ यो ते शुभम कर्म तथा कर्म सुदारुणम तत्कर्तव समती बांधवा नाम प्राणी जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल भी करने वाला ही भोगता है इसमें भाई बंधुओं का क्या है ये त्यक् न तेषंति बांते क्षण बंधु बांधव लोग यहाँ अपने प्रिय बंधुओं का परित्याग करके ठहरते नहीं हैं। सारा इस्तेह छोड़कर आंखों में आंसू भरे यहाँ चल लेते हैं प्राग वा यदि वा के के सर्व काल काल शुभा विद्वान हो, या हो या निर्धन सभी अपने शुभ अशुभ कर्मों के साथ काल के अधीन हो जाते हैं किम करेथोचित मृतम किमुचत सर्वस्थ ही प्रभु कालो धर्मतः समर्षन अच्छा यह तो बताओ तुम शोक करके क्या कर लोगे क्या इसे झिला दोगे फिर इस मृतक के लिए क्यों शोक करते हो काल ही सबका शासक और स्वामी है जो धर्मतः सबके ऊपर समान दृष्टि रखता है यौवनाथाला वृद्धान गर्भगताना विशते मृत्यु एवं भूतम जगत यह कराल काल युवा बालक वृद्ध और गर्भस्थ शिशु सब में प्रवेश करता है इस संसार की ऐसी ही दशा है अहो हो ग्रिधेने हाल पुत्रस्ते हाँ नाम इस पर गीधड़ ने कहा अहो क्या इस मंदबुद्धि गीध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया तुम तो पुत्र स्नेह से अभिभूत होकर उसके लिए बड़ा शोक कर रहे थे समय समय प्रयुक्त प्रत्ययोत्तरयत जनश्चा गिद्ध के अच्छी युक्तियों से युक्त न्याय संगत और विश्वासोत्पादक प्रतीत होने वाले वचनों से प्रभावित हो ये सब लोग जो दुस्त्यज का परित्याग करके चले जा रहे हैं यह कितने आश्चर्य की बात है अहो पुत्र वियोगे विगेनामृतशून्योपेवना शोभृशम दुःखम विभत्स गवामी व अद शोकम विजाषाण महितले स्नेण्वा म्यशून्य था पतन अहो पुत्र के वियोग से पीड़ित हो मृतकों के इस शून्य स्थान में आकर अत्यंत दुख से रोने बिलकने वाले इन भूतलवासी मनुष्यों के हृदय में बक्षणों से रहित हुई गायों की भांति कितना शोक होता है इसका अनुभव मुझे आज हुआ है क्योंकि इनके स्नेह को निमित्त मनाकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे हैं यत्नो ही सततम कार्यम् तथो दैवेन ही दैवं सिद्ध्य दैव पुरस्कार चे अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए तब दैव योग से उसकी सिद्धि होती है दैव और पुरुषार्थ दोनों काल से ही संपन्न होते हैं अनिर्भेदय खेद और शिथिलता को कभी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए खेद होने पर कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है प्रयत्न से ही अभिलचित अर्थ की प्राप्ति होती है अतः अच्छा तुम लोग इस बालक की रक्षा का प्रयत्न छोड़कर निर्दयता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हो आत्मानसोपी तनुमृण यह बालक तुम्हारे अपने ही रक्त मांस का बना हुआ है आधी शरीर के समान है और पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है इसे में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे अथवा संगते सूर्य संध्या काल उपस्थित पुत्र अच्छा इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त न हो और संध्या काल उपस्थित न हो जाए तब तक यहाँ रुके रहो फिर अपने इस पुत्र को साथ ले जाना अथवा यही बैठे रहना गृध्रुवाच अद्य वर्ष सहस में साग्रम जा न च पशा जीवंत मृतम स्त्री पुण्यपुंसकम गिद्ध ने कहा मनुष्यों मुझे जन्म लिए आज एक हजार वर्ष से अधिक हो गए परंतु मैंने कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा मृता गर्भाते जात मात्रात चम चक्रम्तो मृंत चो अन्स्था परे कुछ लोग गर्भों में ही मर कर जन्म लेते हैं कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं कुछ चलने फिरने लायक होकर मरते हैं और कुछ लोग भरी जवानी में ही चल बसते हैं अनित रे है भाग्यारे चतुष्पा पक्षिणाम जंगमाणाम नगा नाम वापी आयुर्ग्रेवती इस संसार में पशुओं और पक्षियों के भी भाग्यफल अनित्य है स्थावरों और जंगमों के जीवन में भी आयु की ही प्रधानता है इष्टदार गच्छन्ति प्रिय पत्नी के वियोग और पुत्रसोक से संतप्त हो कितने ही प्राणी प्रतिदिन शोक की आग में जलते हुए इस मरघट से अपने घर को लौटते हैं अन सहसाणी तथे श उत्जे प्रयाता वै बांधवाम भृत कितने ही भाई बंधु अत्यंत दुखी हो यहाँ हजारों अप्रिय तथा सैकड़ों प्रिय व्यक्तियों को छोड़कर चले गए हैं त्यजता शून्य काशत्व अन्य देहां शाम का जीवश सेवा कस्म्दी ग निरर्थक हो हमसे हो निष्फल परेश मृत बालक तेजोहीन होकर थोथे के समान हो गया है इसे छोड़ दो इसका जीव दूसरे शरीर में आशक्त है इस निष्प्राण ब्रालक का यह शव काट के समान हो गया है तुम लोग इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते तुम्हारा इसन या स्नेह निरर्थक है और इस परिश्रम का भी कोई फल नहीं है चक्षराभ्याम नचकर्णाभ्याम संशृणते समक्षते कस््नम समस्य न गृहा गुवि यह न तो आँखों से देखता है और न कानों से कुछ सुनता ही है फिर इसे त्याग कर तुम लोग जल्दी अपने घर क्यों नहीं चले जाते मोक्ष धर्म आस हे तुम हेतु मध्भे सुनिष्ठ गच्छत ग्षिप्रम तम स्वयम निवेशनम मेरी ये बातें बड़ी निष्ठुजान प्रति है परंतु हेतुगर्भित और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली है अतः इन्हें मानकर मेरे कहने में तुम लोग शीघ्र अपने अपने घर पधारो प्रज्ञा विज्ञान युक्तिर बुद्धि संज्ञा प्रदाइना वचनम श्राविता मानुषा सन्निवर्त शोको द्विगुणता जाते दृष्टि स्मृत्वा चेत मनुष्यों मैं बुद्ध और विज्ञान से युक्त तथा दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ मैंने तुम्हें विवेक उत्पन्न करने वाली बहुत से बातें सुनाई है अब तुम लोग लौट जाओ अपने मरे हुए स्वजन का शव देखकर तथा उनके चेष्टाओं को स्मरण करके दूना शोक होता है इत के तदवचनमानुषाह अपश्य तुप्त ध्रुतमागत्य जम्बुक गिद्ध की हवा सुनकर वे सब मनुष्य घर की ओर लौट पड़े तब श ने तुरंत आकर उस सोते हुए बालक को देखा जांबुकवाच इमं कनकम भूषण समलंकृत गृदवाक्या पुत्र तेजम पितृपिंड श्यार बोला धु देखो तो सही इस बालक का रंग कैसा सोने के समान चमक रहा है आभूषणों से विभूषित होकर यह कैसे पाता है पितरों को पिंड प्रदान करने वाले अपने इस पुत्र को तुम गिद्ध की बातों में आकर कैसे छोड़ रहे हो न स्नेह च विच्छेद मृतस्या पर इित्याविता धुआम इस मृत बालक को छोड़कर जाने से न तो तुम्हारे स्नेह में कमी आएगी और न तुम्हारा रोना धोना एवं बिलाप ही बंद होगा उल्टे तुम्हारा संताप और बढ़ जाएगा यह निश्चित है। हैते ब्राह्मण धारको धर्मांसाध्य राम सत्य पराक्रमान सुना जाता है कि सत्य पराक्रम श्री रामचंद्र जी से शम्बुक नामक शूद्र के मारे जाने पर उस धर्म के प्रभाव से एक मरा हुआ ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा था तथा तो श्वेत राजो दृष्ट आगता श्वेतना धर्मनिष्ठ अमृत संजीवविता सत्न इसी प्रकार राजर्षि श्वेत का भी बालक मर गया था परंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे पुनः जीवित कर दिया था तथा कश्चि सिद्धो मृर्वा देंताम कृपनाना इसी प्रकार संभव है कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए और जहाँ रोते हुए पर दया कर देता से नंनता सोका पुत्रवत्सला शे शि समय भुवे स्तर तेजा शब्दे नृद्धों पचो ब्रवीद स्यार के ऐसा कहने पर वे पुत्र वत्सल बाधव शोक से पीड़ित हो लौट पड़े और बालक का मस्तक अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगे उनके रोने की आवाज सुनकर गिद्ध पास आ गया और इस प्रकार बोला गिद्ध अश्रपात चम अस्त्र परिक्लिंद पाणस्पर्श धर्मराज प्रयोग प्रयोगाच दीर्घ निद्रवेशिता गिद्ध ने कहा तुम लोगों के आंसू बहाने से जिसका शरीर गीला हो गया है और जो तुम्हारे हाथों से बार बार दबाया गया है ऐसा यह बालक धर्मराज की आज्ञा से क्षीर निद्रा में प्रविष्ट हो गया है तपसा पी संयुक्ता धनवंतो महाधिय सर्वे मृत्युवशम जानते तदिदम प्रेत पत्तनम बड़े बड़े तपस्वी धनवान और महाबुदिंग सभी यहाँ मृत्यु के अधीन हो जाते हैं यह प्रेतों का नगर है बाल दुखम तिष्ट भूतले यहाँ लोगों के भाई बंधु सदा सहस्रो बालकों और वृद्धों को त्याग कर दिन रात दुखी रहते हैं अलम दर्बंधमागत्य शोक परिधार अप्रत्ययम कूत पुन देह जीवित दुराग्रह बस बारम्बार लौट कर शोक का बोझ धारण करने से कोई लाभ नहीं है अब इसके जीने का कोई भरोसा नहीं है भला आज यहाँ इसका पुनर्जीवन कैसे हो सकता है मृत्यो सृष्ट देहश से पुनर्देहोन विद्यते नव मूर्ति प्रदान न जम्बुक सतैरपी सक्यम जे वे तुम झे शह बारो वर्ष सदाई रफी ही जो व्यक्ति एक बार इस देह से नाता तोड़कर मर जाता है उसके लिए फिर शरीर में लौटना संभव नहीं है सैकड़ों सियार अपना शरीर बलिदान कर दे तो भी सैकड़ों वर्षों में इस बालक को झिलाया नहीं जा सकता अथरुद्र रुद्र वा ब्रह्मा वा विष्णु च वरमस्म प्रेयु तथो जीवे दिशु यदि भगवान शिव कुमार कार्ति ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इसे वर दें तो यह बालक जी सकता है ना स्वामिमोक्षेडवा सृते नीर्घ रुदर्जीव गति न तो आंसू बहाने से न लम्बी लंबी सांस खींचने से और न दीर्घ काल तक रोने से ही यह फिर जी सकेगा अहम च क्रोशु कशंते ये चाश बा धर्मा धर्मो गृह पेह सर्वरतामहे ध्वनि मैं यह सियार और तुम सब लोग जो इसके भाई बंधु हो ये सभी धर्म और अधर्म को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं अप्रियम पर दुरात्राग्योहि पर बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण कठोर वचन दूसरों के साथ द्रोह पराय स्त्री अधर्म और असत्य भाषण का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए धर्मम सत्यम श्रुतम प्राणिम दया तुम सब लोग धर्म सत्य शास्त्र ज्ञान न्यायपूर्ण वर्ताव समस्त प्राणियों पर बड़ी भारी दया कुटिलता का अभाव तथा सच्छता का त्याग इन्हीं सदगुणों का यत्नपूर्वक अनुसरण करो मातर पितरम वापवा सुहृद तथा जीव तो ये न पश्य धर्मविपर्ययः जो लोग जीवित माता पिता सुहृदों और भाई बंधुओं की देखभाल नहीं करते हैं उनके धर्म की हानि होती है यो न पश्यति चक्षुर्भ्याते चंचन किं कि जो न से देखता है न शरीर से कोई चेष्टा ही करता है उसके जीवन का अंत हो जाने पर अब तुम लोग रो कर क्या करोगे भूम शोक परिप्लुता दय्यमान सुत स्नेजुर्बान गृह गिद्ध के ऐसा कहने पर वे शोक में डूबे हुए भाई बंधु अपने उस पुत्र को धरती पर सुलाकर उसके स्नेह से दग्ध होते हुए अपने घर की ओर लौटे यम जीवित तब सिया ने कहा यह मृत लोग अत्यंत दुखद है यहाँ समस्त प्राणियों का नाश हो ही होता है प्रिय बंधु जनों के विियोग का कष्ट भी प्राप्त होता रहता है यहाँ का जीवन बहुत थोड़ा है बहुली कम असत्यम चापी अतिवाद प्रियम एवं प्रेक्ष पुनर्भाव दुख विपरधनम विवर्धनम नमें मानुषो को मुहूर्तम अभिरोचते इस संसार में सब कुछ असत्य एवं बहुत अरुचिकर है यहाँ अनाप सनाप बकने वाले तो बहुत हैं परंतु प्रिय वचन बोलने वाले बिरले ही हैं यहाँ का भाव दुख और शोक की वृद्धि करने वाला है इसे देखकर मुझे यह मनुष्य लोग दो घड़ी भी अच्छा नहीं लगता अहो अहो स्नेहािकार है तुम लोग गिद्ध की बातों में आकर मूर्खों के समान पुत्र स्नेह से रही हुए प्रेम शून्य होकर कैसे घर को लौटे जा रहे हो प्रदीप्ता पुत्र शोक संवर्त मनुषा श्रुवा गिद्ध से वचन पाप से मनुष्यो यह गिद्ध तो बड़ा पापी और अपवित्र हृदय वाला है इसकी बात सुनकर तुम लोग पुत्र शोक से जलते हुए भी क्यों लौटे जा रहे हो सुख से नुखम दुखसान सुखम सुख दुखावृते लोकेत सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है सुख और दुख से गिरे हुए इस जगत में निरंतर सुख या दुख अकेला नहीं बना रहता है एवं चित्वा बालम रूप शोभा उड़ा को रूप यौवन संपन्नम दो तम इव श्रिया यह सुंदर बालक तुम्हारे कुल की शोभा बढ़ाने वाला है यह रूप और यौवन से संपन्न है तथा अपने कांत से प्रकाशित हो रहा है इस पुत्र को पृथ्वी पर डाल कर तुम कहा जाओगे नाश नहीं वही सुखम प्राप्त मानुषा मनुष्यो मैं तो अपने मन से इस बालक को जीवित ही देख रहा हूँ इसमें संशय नहीं है इसका नाश नहीं होगा तुम्हें अवश्य ही सुख मिलेगा सुखसंभावनं संतप्त होकर तुम लोग स्वयं ही मृतक तुल्य हो रहे हो अतः तुम्हारे लिए इस तरह लौट जाना उचित नहीं है इस बालक से सुख की संभावना करके सुख पानी की सुर्ण आशा धारण कर तुम सब लोग अल्पबुद्धि मनुष्य के समान स्वयं ही इसे त्याग कर अब कहाँ जाओगे आचन, तथा धर्म तथो मध्यस्थता वचन मृतोपम जम्बुट स्व्या बांधवा भीष्मी ने कहा राजन वह शर सदा शमशान भूमि में ही निवास करता था और अपना काम बनाने के लिए रात्रिकाल की प्रतीक्षा कर रहा था अतः उसने धर्म विरोधी मिथ्या तथा अमृत तुल्य वचन कहकर उस बालक के बंधु बांधों को बीच में ही अटका दिया वे न जा पाते थे और न रह पाते थे अंत में उन्हें ठहर जाना पड़ा गृधवाच अयम प्रेत समाको जक्ष राक्षित दारुण काननोदेश कौशी कह रिना दिता तब गिद्ध ने कहा मनुष्यों यह वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है इसमें बहुत से यक्ष और निवास करते हैं हैं तथा कितने ही उल्लू हु की आवाज कर रहे ज प्रेत कार्याण यह अत्यंत घोर भयानक तथा मेघ के समान काला अंधकार पूर्ण है इस मुर्दे को यही छोड़कर तुम लोग प्रेत कर्म करो भानुर्याव प्रयास्त परित्यज प्रेत कार्यास जब तक सूर्य डूब नहीं जाते हैं और जब तक दिशाएं निर्मल हैं तभी तक इसे यहां छोड़कर तुम लोग इसके प्रेत कार्य में लग जाओ नदंते परुशम शेणा वन में बाज अपनी कठोर बोली बोलते हैं, भयंकर आवाज में हुआ हुआ कर रहे हैं सिंह दार रहे हैं और सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं चिताधूमे नीले नजते चपा दपा मसाड़े च निराहारा चिता के काले धुए से यहाँ के सारे वृक्ष उसी रंग में, रंग में सुधारुड़े यथियंती विकृता मांस भोजन इस भयंकर प्रदेश में रहने वाले सभी प्राणी विकराल शरीर के हैं ये सबके सब मांस खाने वाले और विकृत अंग वाले हैं वे तुम लोगों को धर धर्मेंगे भविष्यम काम मृत्यताम जंगल का यह भाग क्रूर प्राणियों से भरा हुआ है अब तुम्हें यहाँ बहुत बड़े भय का सामना करना पड़ेगा यह बालक तो अब काट के समान हो गया है इसे छोड़ो और सियार की बातों के लोभ में न पढ़ो यदि तथा सर्वे विन यदि तुम लोग विवेक भ्रष्ट होकर सियार की झूठी और निष्फल बातें सुनते रहोगे तो सबके सब, सब नष्ट हो जाओगे जम स्थीयतापतिभास्करदस्म सुने वेदेन वर्तत स् विश्रभा चिस्नेह पश्यत दारुणेस्म वनोदेशे भय वो नवेष्य अ सौम्यौ वनोद्देश पितृण नृतनाकताधि किं चब्धाषित बोला ठहरो ठहरो जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए उस समय तक इस बालक पर स्नेह करके इसके प्रति ममतापूर्ण बर्ताव करो निर्भय होकर दीर्घ काल तक इसे स्नेह दृष्टि से देखो और जी भर कर रोलो यद्यपि यह वन्य प्रदेश भयंकर है तो भी यहाँ तुम्हे कोई भय नहीं होगा क्योंकि यह भूभाग पितरों का निवास स्थान होने के कारण स्मशान होता हुआ भी सौम्य हैत्मा भविष्य यदि तुम मोहित चित्त होकर इस गिद्ध की घोर एवं घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे गतो गतो तो जी कहते हैं राजन वे गिद्ध और गिदर दोनों ही भूखे थे और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मृतक के बंधु बांधवों से बातें करते थे गिद्ध कहता था कि सूर्य अस्त हो गए और सियार कहता था नहीं सकार्य बद्ध कक्ष राजन गृद्धौथ जम्बुक क्षुत पिपाशा परिश्रांत तो सात राजन गिद्ध और गिदड़ अपना अपना काम बनाने के लिए कमर कसे हुए थे दोनों को ही भूख और प्यास सता रही थी और दोनों ही शास्त्र का आधार लेकर बात करते थे तरो विज्ञान विदुषोर्द्वृग पत वाक्यहि वाक्य अमृतकल्पस्तः व्रजन्ति च। उनमें से एक पशु था और दूसरा पक्षी दोनों ही ज्ञान की बातें जानते थे उन दोनों के अमृत रूपी से प्रभावित हो वे मृतक के संबंधी कभी ठहर जाते और कभी आगे बढ़ते थे शोक दैन समाविष्टाम स्व्य कुशलाभ्या संभ्राम्यंते नय पुणाम शोक और से आविष्ट होकर वे उस समय रोते हुए वहाँ खड़े ही रह गए अपना अपना कार्य सिद्ध करने में कुशल गिद्ध और गिदड़ ने चालाके से उन्हें चक्कर में डाल रखा था और विवदतो विज्ञान विदेशों द बाधवाताप्युपातीत श्या्या प्रणोदि देंवु्या क्षण ततस्तारदों शक ज्ञान विज्ञान की बातें जानने वाले उन दोनों जंतुओं में इस प्रकार वाद विवाद चल रहा था और मृतक के भाई बंधु वहीं खड़े थे इतने में ही भगवती श्री पार्वती देवी की प्रेरणा से भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए उस समय उनके नेत्र करुणारत से आर्द्र हो रहे थे वरदायक भगवान शिव ने उन मनुष्यों से कहा मैं तुम्हें वर दे रहा हूँ